बृहदारण्यकोपनिषद शांक चतुब्राह्मण यागवल मैत्री संवाद आत्मेवपाशीत तदे तस्वस्थ पद नियत्मत यस्मात् प्रेय पुत्रादेह प्रत्युपन्य वाक्यस्य व्याख्यान विषय संबंध प्रयोजने अभीते तदात्मन एवा वेदहम वेद ब्रह्मा स्मृति तस्मा अभय अभवत प्रत्युत्मा ब्रह्म विद्याद आत्मा है इस प्रकार की उपासना करे वह आत्मतत्व ही इन सब में प्राप्त है क्योंकि वह पुत्राति से भी बढ़कर प्रिय है इस प्रकार जिसका उपन्यास किया गया है उस वाक्य के व्याख्यान विषयक संबंध और प्रयोजन का उसने आत्मा को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ इसलिए वह सर्वरूप हो गया इस वाक्य में वर्णन किया है इस प्रकार यह बात बताई गई है कि प्रत्येगात्मा ब्रह्म विद्या का विषय है अविद्या विषयः हमस्मिति अविद्याशय प्रविभागादि निमित्त इत्यारभ कर्म साध्य साधन लक्षण बीजाकुरताव्यामकर्मात्मक संसार इदम नाम कर्मसंहृत शास्त्रीय उत्कर्ष लक्षणों उत्कर्षलक्षण ब्रह्मलोकाधो तो भावच स्थरा तो शास्त्रीय पूर्वमे प्रदर्शिता दया विषय एक अविद्याषय प्रत्यात्म ब्रह्म विद्या कथम न समस्तो विद्या विषयः इसी प्रकार जो चातुर्ण्यादि विभाग के निमित्त भूत पाख्य कर्म रूप साध्य साधन वाला और बीजांकुर के समान व्यक्ता व्यक्त रूप है उस अविद्या के विषय भूत नाम रूप कर्म है संसार का यह अन्य है और मैं अन्य हूँ ऐसा जो जानता है वह नहीं जानता यहाँ से आरम्भ करके यह नाम रूप और कर्म त्रय रूप है इस प्रकार उपसंहार किया है इसके सिवा ब्रह्मलोक पर्यंत उत्कर्ष रूप शास्त्रीय भाव और स्थावर पर्यंत और अधो भाव का भी देव और असुर ये दो प्राजापत्य थे इस वाक्य द्वारा पहले ही प्रदर्शन कराया गया है इस अविद्या के विषय से विरक्त हुए पुरुष का किसी प्रकार प्रत्यात्म विषयक ब्रह्म विद्या में अधिकार हो जाए इसलिए तृतीय अर्थात उपनिषद के पहले अध्याय में ही अविद्या संबंधी समस्त विषय का कर दिया गया है चतुर्थे तो ब्रह्म विद्या विषय प्रत्युत्म ब्रह्म ते इति ब्रह्म इति च चतुत तत् ब्रह्म सर्विशेष शून्य क्रिया क्रियाकारक फल स्वभाव सत्य शब्द शेष भूत धर्म नेति नेति इति ज्ञापितम्। चतुर्थ अध्याय में तो मैं तेरे प्रति ब्रह्म का उपदेश करूँगा तथा मैं तुझे ब्रह्म ज्ञान कराऊंगा इस प्रकार ब्रह्म विद्या के विषयभूत प्रतिगात्मा का आरंभ कर क्रिया कारक फल स्वभाव और सत्य इन शब्दों के वाच्य समस्त जीव धर्मों के प्रतिषेद द्वारा नेत नेति इस वाक्य से उस अशेष विशेष एक अद्वै ब्रह्म का ज्ञान कराया गया है ब्रह्म अंगत्वेन अंगयासो विधिस्थिति जाया पुत्रवितादी लक्षण पांग कर्म विद्या विषय यस्मात्मति साधनम, अन्य साधनम यस्म फल साधनालोक पितृलोक दैवलोक साधन ही पुत्रादी नात्मा साधना श्रुता नात्माराप्ति साधन अब इस ब्रह्म विद्या के अंग रूप से संन्यास का विधान करना है क्योंकि स्त्री पुत्र एवं धनादिप पांग कर्म अविद्या का विषय है वह आत्म प्राप्ति का साधन नहीं है किसी अन्य फल की प्राप्ति के लिए अन्य साधन का प्रयोग करना प्रतिकूल ही होता है भूख या प्यास की निवृत्ति के लिए दौड़ना या चलना साधन नहीं हो सकता पुत्रादि साधन तो मनुष्य लोग पितृलोग अथवा देवलोक की प्राप्ति के ही साधन रूप से सुने गए हैं आत्म प्राप्ति के साधन रूप से नहीं सुने गए विशेषित्वाच न ब्रह्म विदो विम्यश्रवण्वि काम ब्रह्म विद्चात काम्वाद आप्तकाम से कामुपत्म नोय आत्मा लोकते काम शब्द से विशेषित होने के कारण भी ये ब्रह्म विद्या के साधन नहीं है इतना ही काम है इस प्रकार कर्मों का काम्यत्व सुना जाने के कारण विहित कर्म ब्रह्मवेत्ता के लिए नहीं है क्योंकि ब्रह्मवेत्ता आप्त काम होता है और आप्त काम को, को कोई कामना होनी संभव नहीं है इसके सिवा जिन हमारे लिए यह आत्मलोक ही इष्ट है इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है केचित तू ब्रह्मविदोपेश्बन्धम वर्णयंती तय बृहदारृकुत पुत्रशनास्व विद्याशेच यहाँ नोयमात्मा लोक किं प्रजया कैष्यागस्थक्रियाक फलोपमर्दस्वूपायां विद्या सत्म सहकारिणा विद्या कोई को तो ब्रह्मवेत्ता का भी से संबंध बतलाने लगते हैं उन्होंने बृहदानक नहीं सुना पुत्रादि पुत्रादिष्णाओं का संबंध तो अविद्वान से ही होता है विद्या के विषय में उन्होंने श्रुति का किया हुआ या विभाग नहीं सुना जिन हमको यह आत्मलोक ही इष्ट है इसलिए हम प्रजा को लेकर क्या करेंगे इत्यादि तथा उन्हें इस विरोध का भी पता नहीं है कि समस्त क्रिया कारक और फल की निषेध रूपा विद्या के होने पर अपने कार्य के सहित अविद्या नहीं रह सकती व्यासवाक्यम चैन श्रुतम कर्म विद्या स्वरूपयोर विद्या, विद्या विद्यात्मको प्रतिकूल वर्तनम विरोधि वेद वचन कुरु कर्म त्यजे चा गति विद्या गच्छन्ति यानी का गति कर्मण एकोत त्रवीत मे एक वैरूप्ये वर्त वर्ते, वर्ते प्रतिकूल कर्मणा पृष्ठ से कर्मण बंतु हि पारदर्शनी आदि विरोध प्रदर्शितः तथा उन्होंने व्यास जी का वचन भी नहीं सुना कर्म का स्वरूप अज्ञान में और विद्या का स्वरूप ज्ञान में है उसमें एक दूसरे के विपरीत होना विरोध है जैसा कि वेद के जो ऐसे वचन है कि कर्म करो और कर्म का त्याग करो सो पुरुष ज्ञान के द्वारा किस गति को प्राप्त होते हैं और कर्म से किसे प्राप्त करते हैं इसे मैं सुनना चाहता हूं आप मुझे यह बताइए क्योंकि कर्म और ज्ञान तो एक दूसरे के विरुद्ध स्वभाव वाले और प्रतिकूल तथा विद्यमान है इस तरह पूछे हुए प्रश्न का उत्तर देते हुए देव कर्म से बंधता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है इसलिए पारदर्शी मुनिजन कर्म नहीं करते इस प्रकार कर्म तथा ज्ञान में विरोध दिखाया गया है तस्मान पुरुषार्थ साधन सर्व साधन निरपेक्ष पुरुषार्थ साधन परिभ्राज्यम सर्वसाधन संस लक्षण अंगत्व्य इसलिए ब्रह्म विद्या किसी अन्य साधन के साथ मिलकर पुरुषार्थ का साधन नहीं होती सबसे विरोध रहने के कारण तो समस्त साधनों से निरपेक्ष रहकर ही का साधन होती है अतः समस्त साधनों के त्याग रूप संन्यास का इसके अंग रूप से विधान करना अभिष्ट है एतावदेव अमृतत्व साधनम इतवधारणात षष्ट समाप्त लिंगाच कर्मी संव प्रव्राजेती मैत्रेय चर्म साधनरिताय साधन नामृत ब्रह्म विद्योपदेश विदनाच यदिमृत करहस्याद क्या विसाध्यम पांग कर्म इति यदि तु वचनमिष्टि त्याज कर्म ततो युक्ता साधन निंदा इतना ही का साधन है ऐसा निश्चय किए जाने से ने कर्मी होते भी लिया ऐसा छठे अध्याय के अंत में लिंग होने से तथा कर्म साधन से रहित मैत्री के प्रति अमृतत्व के साधन रूप से ब्रह्म विद्या का उपदेश किए जाने एवं धन की निंदा किए जाने से भी यही सिद्ध होता है यदि कर्म अमृतत्व का साधन होता तो पांग कर्म तो धन से ही निष्पन्न होने वाला है अतः धन की निंदा का वचन इष्ट नहीं होता कर्म के साधन धन की निंदा तो तभी उचित होगी जबकि कर्म का त्याग करना अभिष्ट होगा कर्माधिकार निमित्त वर्णा श्रमादि प्रत्योप मदाच्य ब्रह्मतम पर छत्र तम परा इदे न ही ब्रह्मत्मर्दे ब्राह्मणे नेद कर्तव्य क्षत्रियणेद कर्तव्यमिति में विषयाभा लभते विधि यस पुरुषमर्ता प्रत्यय ब्रह्म छत्म तत्स तत्म कर्मण कर्म साधना चर्थ प्राप्त आख्याय इसके स्वयं ब्राह्मण जाति उसे परास्त कर देती है जाति उसे परास्त कर देती है इत्यादि वाक्य से कर्माधिकार के निमित्तभूत भूत वर्णाश्रमादि प्रत्यय की निवृत्ति हो जाने से भी यही सिद्ध होता है ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्वादि प्रत्यय का निराश हो जाने पर ब्राह्मण को यह कहना चाहिए क्षत्रिय को यह करना चाहिए, चाहिए। इत्यादि विधि का कोई विषय न रहने के कारण कोई स्वरूप नहीं रहता जिस पुरुष का भी यह ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व रूप प्रत्ययनिवृत्त हो गया है उसे तत्संबंधी प्रत्यय न रहने के कारण स्वतः ही उसके कार्यभूत कर्म और कर्म के साधनों का संन्यास प्राप्त हो जाता है अतः आत्मज्ञान के अंग से सन्यास का विधान करने की इच्छा से ही यह आख्यायिका आरंभ की जाती है मैत्रेयी होवा चाजवल उद्यानवा अरे हम अस्म स्थास्मी हस्त अरि काी ऐसा याज्ञवल्क ने कहा मैं इस इस स्थान आश्रम आश्रम से ऊपर सन्यास आश्रम में जाने वाला हूं। तेरी अनुमति लेता हूं और चाहता हूं। के साथ तेरा बंटवारा कर दो मैत्रेय ती हो याग्ञवल्क मैत्रेयी स्वभाव याज्ञवल्यो नाम ऋषि उद्याम यान पारिप्राज्यम आश्रतर वै अरे संबोधनमस्मद गास्थ्याश्रत ऊर्धम अस्मि भवामि अतो प्रार्थयामि ते तव किंचान्यनया दीती भारिया काम विच्छेद कर्वाणी प्रतिद्वरेण युवो मयाम संबंध मान्योर यह संबंध से कर्मा द्रव्यगं विन संविभ्य युवा गिषा अरी मैत्री ऐसा याजवल्क्य अर्था याज्ञवल्कनामक ऋषि ने अपनी भार्या मैत्री को पुकारा अरे यह संबोधन है मैं उद्यास्यन यहाँ से ऊपर पारिजाला भी इच्छा है कि इस अपने दूसरी भार्य कात्यायनी के साथ तेरा अंत यानी विच्छेद बंटवारा भी कर दो पति के द्वारा मुझसे संबद्ध हुई तुम दोनों का आपस में जो संबंध था अब द्रव्य विभाग करके उस संबंध का विचेद कर दूंगा अर्थात धन के द्वारा तुम दोनों का बंटवारा करके मैं चला जाऊंगा सा होवाच मैत्रेयी युभा भगवो सर्वा पृथ्वी वित्ते न पूर्णा सैना मृत सामने होवाच वताम उस मैत्री ने कहा भगवन यदि यह धन से संपन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या मैं उससे किसी प्रकार अमर हो सकती हूँ याज्ञवल्क ने कहा नहीं भोग सामग्रियों से संपन्न मनुष्यों का जैसा जीवन होता है वैसा ही तेरा जीवन हो जाएगा धन से अमृतत्व की तो आशा है नहीं। सा एव मुक्ता इति यदि मे मम में पृथ्वी भगोह सर्वा सागर परिक्षिप्ता वित्तेन धन पूर्ण सैत कथम न वा। तेन कथचन निक्षेपाथ अमृता किम् श्यामती व्यवहित संबंधः इस प्रकार कहे जाने पर मैत्री ने कहा यहाँ नु यह निपात वितर्क के, के लिए है क्या कहा सो बतलाते हैं भगवन यदि यह समुद्र से घिरी हुई तथा वित्त यानी धन से पूर्ण सारी पृथ्वी मेरी हो जाए तो भी मैं किस प्रकार अमर हो सकती हूँ अर्थात किसी भी प्रकार अमर नहीं हो सकती इस प्रकार कथम शब्द आक्षेप के अर्थ में है अथवा यह प्रश्नार्थक भी हो सकता है अर्थात पृथ्वी भर में भरे हुए उस धन से संपन्न होने वाले आग्नेहोत्रादि कर्म से क्या मैं अमर हो सकती हूँ इस प्रकार इसका व्यवहित पदों से संबंध है कथमेति पार्थम प्रत्युवाच याग्ञवल्य कथमित यद्याेपोदन इति प्रश्नचेति वचनाथ नै अमृता किं किंतर्थक उपकरणवता साधनवता जीवित सुखोपाभगंपन्नम तथा तद्वदेव तव जीवित सैद अमृतत्वस्य तु नाशा मनसाप्यस्ति वितेन मन साप्यस्थी ने उत्तर दिया नहीं यदि कथम पद को आक्षेपार्थक माना जाए तो याज्ञवल्क ने नहीं ऐसा कहकर उसका अनुमोदन किया है और यदि उसे प्रश्नार्थक माना जाए तो यह उत्तर के लिए है अर्थात तो उससे अमर नहीं हो सकती तो क्या होगा लोक में जैसा उपकरणवानों का यानी नाना सामग्रियों से संपन्न लोगों का जीवन सुख के साधन भूत भोगों से संपन्न होता है वैसा ही तेरा जीवन भी हो जाएगा धन से अर्थात धन साध्य कर्म से अमृतत्व की तो मन से भी आशा नहीं है मैत्री का अमृतत्व साधन विषय प्रश्न सा होवाच मैत्रेयी ना हम नामृताश्याम कि तदेव भगवान वेद तदेव में उस मैत्री ने कहा जिससे मैं अमर नहीं हो सकती उसे लेकर मैं क्या करूँगी श्रीमान अमृतत्व का साधन जानते हो वही मुझे बतलावे सा हो वाच मैत्री एव मुक्ता प्रत्युवाच मैत्री यद्यवनातास्याम कि वित्ते न, न कुयाम यदेव भगवान केवलम अमृतत्व साधनम वेद तदेवा ब्रूहि उस मैत्री ने कहा इस प्रकार कहे जाने पर ने उत्तर दिया यदि ऐसी बात है तो जिससे मैं अमृत नहीं हो सकती उस धन से मैं क्या करूंगी श्रीमान जो कुछ केवल अमृतत्व का साधन जानते हो उस अमृतत्व के साधन का ही मुझे उपदेश करे याज्ञवल्क जी का आश्वासन सहोवाच याज्ञवल्क प्रियावताे न सती प्रिय भाषस एहयास्व व्याख्यास्यामी ते व्या चाणस तुम्हें निदिध्या सैती उन ने कहा धन्य हरी मैत्री तो पहले भी हमारी प्रिया रही है और इस समय भी प्री लगने वाली ही बात कह रही है अच्छा आ बैठ जा मैं तेरे प्रति उसकी व्याख्या करूँगा तो व्याख्यान किए हुए मेरे वाक्यों के अर्थ का चिंतन करना स होवाच याज्ञवल्क एवं वित्त साध्ये अमृतत्व साधने प्रत्याख्याते याज्ञवल्क स्वाभिप्राय संपत्तौ तुष्ट आह स होवाच प्रिय बतेत अनुकंप्या अरे मैत्री अपि प्रिया सती इदानीं प्रियमेव चिताूल भाषसे अत स्वोप स्वप व्याख्यामी ये तव इष्ट अमृत सासाधनम आत्मज्ञान कथय्यामी व्याच मे मम व्याख्या कवतो निदीध्यासस्व वाक्यार्थ तो निश्चय होने वाले अमृतत्व के साधन का त्याग कर दिए जाने पर याज्ञवल्क ने अपने अभिप्राय की पूर्ति से संतुष्ट होकर कहा वे बोले बत अर्थात उन्होंने अनुकंपा करते हुए कहा हरि मैत्री तू तो हमारी प्रिया इष्टा है अर्थात पहले ही से हमारी प्रिया होकर इस समय भी तुपरी यानी अनुकूल ही भाषण कर रही है इसलिए आप बैठ जा मैं तेरे अभिष्ट अमृतत्व के साधनभूत आत्मज्ञान की व्याख्या अर्थात उपदेश करूँगा मेरे व्याख्यान करने पर तो इसका निर्दासन करना अर्थात मेरे वाक्यों का अर्थतः निश्चय करके ध्यान करने की इच्छा करना